हेलो बच्चों यह है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो कार्यक्रम बाल चौपाल जिसे लेकर आया हूं मैं यानी आपका साथी कौशल बाल चौपाल की ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपने सुना महान आविष्कारों की पहली कड़ी को इस हफ्ते मैं लेकर के आया हूं आपके लिए महान आविष्कारों की दूसरी कड़ी इस वीडियो के में जो आप चित्र देखेंगे वो रॉबर्ट आइटन ने बनाए हैं और ये लेख लिखा है रिचर्ड ब्रूवुड ने इसे हमने लिया है ई पुस्तकालय से आपकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने आ गई होंगी उम्मीद करता हूं कि स्कूलों में अब आपको फिर से मज़ा आने लगा होगा क्योंकि तो दो साल से तो घर से ही पढ़ाई हो रही थी ऑनलाइन अब ऑफलाइन स्कूलों में दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल जो शुरू होगा रेलवे इंजन से पिछले हफ्ते आपने सुना कि जेम्स वार्ट ने भाप का इंजन बनाया भाप के के इंजन इंजन आधार पर ही पहले रेलवे का किया गया। ज स्टीफेंशन जिन्होंने रेल का भाप का इंजन बनाया था जॉर्ज स्टीफेंशन के पिता न्यूकैसल ऑन टाउन के पास एक कोलियरी में इंजन में स्टोकर थे जब जॉर्ज 14 साल का था तब वो एक दिन में एक शिलिंग वेतन पर अपने पिता का सहायक बन गया शिलिंग एक तरह की मुद्रा है उसे इंजनों से प्यार था और वो अपना सारा खाली समय उनके अध्ययन में लगाता था साल था सत्रह का और तब सभी भाप इंजन स्थिर होते थे उनका उपयोग ट्रकों को चेन या रस्सी से रेल पर खींचने के लिए किया जाता था अठारह में एक कारनिशमैन रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहियों पर एक इंजन लगाया और कई अन्य इंजीनियरों ने लोकोमोटिव का निर्माण किया हरिक ने दूसरे की तुलना में बेहतर इंजन बनाने की कोशिश की जॉर्ज ने भी एक लोकोमोटिव बनाने की ठानी। लोकोमोटिव के इंजन को कहते हैं स्टीफेंशन ने सन 1814 में अपना पहला लोकोमोटिव बनाया और वो लगातार उसे सुधारने की कोशिश करता रहा जब अठारह में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच पहली सार्वजनिक रेल लाइन खोली गई तो उनका इंजन लोकोमोशन उस पर पहली बार चला उसने दुनिया की पहली मालगाड़ी खींची जिसमें कुछ यात्री भी सवार थे स्टीफ का सबसे प्रसिद्ध इंजन द रॉकर था जिसे डिजाइन करने में उनके बेटे रॉबर्ट ने भी मदद की थी सन अठारह में सर्वश्रेष्ठ लोकोमोटिव के डिजाइनर को 500 पाउंड का पुरस्कार दिया गया परीक्षण में पाँच इंजनों ने भाग लिया और उनमें द रॉकेट हर तरह से श्रेष्ठ साबित हुआ इसने 30 मील प्रति घंटे की अद्भुत गति से एक ट्रेन खींचकर सभी को चकित कर दिया रॉबर्ट के साथ जॉर्ज स्टीफेंटन इंजन और रेलवे बनाने वाली दुनिया में अग्रणी रेलवे इंजीनियर बन गए उन दिनों इंजनों के बड़े मजेदार नाम होते थे एक बहुत प्रसिद्ध इंजन का नाम था पफिंग बिली स्टीमशिप जब जेम्स वार्ट ने भाप का इंजन बनाया तो लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसका जहाज़ों के लिए इस्तेमाल करने की बात सोची सबसे पहला सफल स्टीमशिप सन अठारह सौ में एक अमरीकी रॉबर्ट फुल्टन ने बनाया था उस जहाज का नाम क्लैरमांट था और उसके दोनों तरफ पैडल व्हील्स थे लेकिन साथ में उनके पास मस्तूल और पाल भी थे मस्तूल यानी जहाज में लगा हुआ वो, वो डंडा जिससे जहाज की दिशा तय की जाती है और पाल वो कपड़ा होता है जो हवा जिसमें हवा भर जाती है जिसकी सहायता से जहाज आगे बढ़ता है हवा की दिशा में इन्हें पाल और मस्तूल कहते हैं पुराने जमाने में जब इंजन नहीं हुआ करते थे तब जहाज इसी तरह से चलते थे उसकी पहली यात्रा न्यूयॉर्क से अल्बानी तक हटसन नदी के ऊपर थी और उसकी औसत गति केवल साढ़े मील प्रति घंटा थी नाविकों को एक भाप इंजन द्वारा संचालित जहाज से घृणा थी नौका जहाज सुंदर थे और अच्छी हवा में वो तेज चलते थे शुरू के भाप से चलने वाले जलपोत पोत न तो सुंदर थे और न ही तेज लेकिन जिन लोगों को उन पर विश्वास था वो उन्हें बेहतर बनाने में डटे रहे। 1838 में अटलांटिक महासागर को पार करने वाला भाप का पहला जहाज था सीरियस फिर और अधिक भाप जहाजों का निर्माण होने लगा सभी पेडल व्हील के साथ होते थे और उनमें मस्तूल भी होते थे ताकि वे अपने पाल का भी उपयोग कर सके सन अठारह में कनार्ल्ट कंपनी ने अमेरिका की नियमित सेवा के लिए चार स्टीम शिप बनाए जिन नाविकों ने जहाज़ों में भाप इंजन के विचार का मजाक उड़ाया था जब उन्हें ये पता चला कि एक लोहे का स्टीमशिप बनाया जा रहा है तो वे और खफा हुए हर कोई जानता है कि लकड़ी तैरती है और लोहा डूबता है लेकिन नए लोहे के बने जहाज तैर रहे थे और सन अठारह में ग्रेट ब्रिटेन जहाज को ब्रिस्टल में लॉन्च किया गया ग्रेट ब्रिटेन जहाज का नाम था और ब्रिस्टल उस जगह का नाम है जहाँ से वो जहाज चला था वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और वो लोहे का बना था पैडल व्हील्स के बजाय उसे एक स्क्रू से चलाया जाता था उसमें अभी भी पाल थे छह मस्तूलों के साथ ग्रेट ब्रिटेन ने ये साबित कर दिया कि स्टीम शिप के दिन आ रहे हैं उसी जमाने का एक बड़ा मशहूर जहाज है टाइटनिक जिसपे बनी फिल्म तुम सब देखी होगी कहानियां तो जरूर ही सुनी होंगी भाप के टरबाइन। सबसे पहले तो ये जान लो कि टरबाइन क्या है टरबाइन वो चीज़ है जिसे घुमा करके बिजली पैदा की जाती है टरबाइन कई तरह के होते हैं जैसे पानी के बहाव से घूमने वाले टरबाइन, जिससे जल विद्युत बनती है हवा के जरिए घूमने वाले टरबाइन जिसे पंखड़ियों की सहायता से घुमाया जाता है और उससे हवा से बिजली बनाई जाती है ऐसे ही भाप के टर्बाइन जिन्हें भाप के जरिए घुमाया गया स्टीम इंजन में सिलेंडर में पिस्टन को चलाने के लिए भाप के बल का उपयोग होता था भाप के बल का प्रयोग एक अन्य प्रकार के इंजन भाप टरबाइन में भी किया जाता था इसका मूल विचार बहुत आसान था ये एक पवन चक्की की तरह था जिसके पंखों पर हवा चलती थी और फिर शाफ्ट को गोल गोल घुमाती थी स्टीम टर्बाइन में स्टीम के जेट शाफ्ट और केसिंग के पंखों के बीच फैलते थे और उसे गोल घुमाते थे जिससे उसे निरंतर शक्ति मिलती रहती थी इसके आविष्कारक थे सर चार्ल्स पार्सन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद वो एक इंजीनियरिंग फर्म में शामिल हो गए और भाप टरबाइन के आविष्कार में उन्होंने अपना समय लगाया कई अन्य नए विचारों की तरह इसको भी दूसरे लोगों ने बनाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे पार्सन्स ने असफलताओं से निराश होने से इनकार किया और साल अठारह में उनकी दृढ़ता रंग लाई उन्होंने एक काम करने वाला स्टीम टर्बाइन बनाया पार्सन्स और अन्य इंजीनियरों द्वारा इस विचार में सुधार किया गया और उसे मशीनों में फिट किया गया छह साल बाद सन अठारह में इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में स्टीम टरबाइन लगाए जाने लग गए अठारह में एक जहाज में टरबाइन लगाया गया और जब उसका परीक्षण किया गया तो यह साबित हुआ टरबाइन ने जहाज को भाप के इंजन की तुलना में तेजी से चलाया उन्नीस में दो महान नए ब्रिटिश लाइनर लूसीटानिया और मॉलिटानिया में स्टीम टर्बाइन फिट किया गया अब सभी बड़े जहाजों में टरबाइन का उपयोग किया जाता है और वो विद्युत ऊर्जा स्टेशनों में डायनेमो को चलाने की शक्ति भी प्रदान करता है डेबी का सुरक्षा लैम्प जब कोयला खदान में मजदूर जमीन के नीचे गहराई में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ फायर डैम्प नामक गैस से दुर्घटना होने का एक बड़ा खतरा होता है यदि एक लौ या एक चिंगारी फायर डैम्प के संपर्क में आती है तो गैस में आग लग सकती है और विस्फोट हो सकता है आजकल खदानें वैज्ञानिक रूप से हवादार होती हैं और उनमें बिजली की रोशनी होती है लेकिन इन सावधानियों के बावजूद भी वहां कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं पुराने दिनों में विस्फोट का जोखिम उठाए बिना कोयले की खदान को रोशनी देने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए गए उन्होंने सड़ने वाली मछली का भी उपयोग किया ताकि खनिक मछली की खाल द्वारा छोड़े गए फीके फॉस्फोर एसेंस से देख सकें उन्होंने परावर्तकों के रूप में दर्पणों का उपयोग करके दिन के उजाले को खदान में लाने की कोशिश की एक अन्य विचार एक स्टील का पहिया था जो चकमक पत्थर से रगड़ता था और उससे चिंगारियों की बौछार होती थी जिससे थोड़ी रोशनी होती थी इस समस्या का समाधान सन 1815 में सर हम्फ्री डेवी ने किया वो कोयला खनन से नहीं जुड़े थे लेकिन वो एक बहुत ही चतुर रसायन वैज्ञानिक थे उन्होंने एक सर्जन के प्रशिक्षुक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और फिर अपनी कड़ी मेहनत और शानदार दिमाग से वो रॉयल सोसाइटी के फेलो बने उनकी खोजों के लिए उन्हें नाइट की उपाधि मिली सर हमफ्री डेवी का आविष्कार सरल था उन्होंने लौ के चारों ओर तीन की एक जाली के साथ एक तेल का दीपक डिजाइन किया वो जाली लौ की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती थी और खतरनाक फायर डैम्प को जलने से रोकती थी इसे डेवी सेफ्टी लैंप कहा जाता था और जब तक कोयले की खदानों में बिजली की रोशनी नहीं पहुंची तब तक इसका इस्तेमाल किया गया उसने दुर्घटनाओं को रोका और अनगिनत लोगों की जान बचाई सिलाई मशीन कल्पना कीजिए कि आप अपनी माँ को हाथ से सिलाई करते हुए देख रहे हैं और आप एक सिलाई की मशीन का आविष्कार करना चाहते है आप इसके बारे में कैसे तय करेंगे यदि आप एक आधुनिक सिलाई मशीन देखे तो आप पाएंगे कि एक सुई बड़ी तेजी से ऊपर नीचे चलती है और बहुत तेजी से सिलाई करती है तो आपको पता चलेगा कि आविष्कारों को कितना सोच समझकर अपना काम करना पड़ा होगा सन सत्रह में एक अंग्रेज ने सिलाई मशीन के विचार का पेटेंट कराया लेकिन उस मशीन को कभी बनाया नहीं गया सौ साल बाद तक किसी ने भी उस विचार आरोप आगे कोई काम नहीं किया इस दौरान साल अठारह में एक फ्रांसीसी थीमोनियर ने एक सिलाई मशीन का अविष्कार किया जो वाकई काम करती थी मशीन मुख्य रूप से लकड़ी की बनी थी थिमोनियर एक गरीब आदमी था और उसने अपने जीवन में न तो प्रसिद्धि प्राप्त की और न पैसा वास्तव में उसकी लगभग हत्या कर दी गई 1840 में पेरिस में सेना की वर्दी बनाने के लिए उसकी अस्सी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था जब एक अनजान भीड़ ने वहाँ पर हमला किया लोगो ने सोचा की मशीने उनका रोजगार छीन लेंगी इसलिए उन्होंने सभी मशीनों को तोड़ दिया और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आविष्कारक पर भी हमला कर दिया कई अन्य आविष्कारक भी इस समस्या पर काम कर रहे थे और सन 1832 के आसपास इलियास होवे नामक एक अमेरिकी के दिमाग में एक शानदार विचार आया उसने एक सुई बनाई जिसकी आँख गुटल के सिरे के बजाय नुकीले सिरे पर बनी थी यानी ऊपर की बजाय नीचे बनी थी और आँख उस छेद को कहा जा रहा है जिसमे धागा जाता है इससे सिलाई मशीनों पर बहुत फर्क पड़ा बाद के वर्षों में बड़ी संख्या में पेटेंट निकाले गए एक के बाद एक आविष्कारकों ने उसमें सुधार किए और इससे आधुनिक सिलाई मशीन अस्तित्व में आई बिजली मनुष्य प्राचीन काल से विद्युत नामक एक रहस्यमय शक्ति के अस्तित्व के बारे में जानता था इसका उल्लेख छह ईसा पूर्व में भी मिलता है लेकिन पिछले 150 वर्षों में ही हमने बिजली के उपयोग को खोजा पहली महत्वपूर्ण खोज इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने की तुम्हें पता है विद्युत का एक मात्रक वोल्ट भी है जिसे इन्हीं वैज्ञानिक वोल्टा के सम्मान के स्वरूप रखा गया है सन 1800 में उन्होंने बैटरी बनाई जिससे बिजली निकलती थी लेकिन सबसे बड़ी खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने की फेराडे ने और भी खोजें की है जिसमे चुम्बक से जुड़ी हुई उनकी खोजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने विज्ञान की खासकर से बिजली की दिशा ही बदल दी फैराडे का अपने काम काजी जीवन की शुरुआत की लेकिन उनकी रुचि विज्ञान में थी अठारह सौ बारह में जब वो इक्कीस साल के थे तब उन्होंने प्रसिद्ध सर हमफ्री डेवी को लिखा और फिर उनके सहायक बने फैराडे इतने सफल हुए जब सर हमफरी की मृत्यु हुई तो फेराडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर बनाया गया फैराडे ने रसायन विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की लेकिन उनका सबसे बड़ा काम विद्युत के क्षेत्र में था उन्होंने वैज्ञानिकों के काम का अध्ययन किया और बिजली उत्पादन का तरीका जानने के लिए 20 साल प्रयोग किए सन अठारह में उन्हें अपनी सबसे बड़ी सफलता मिली एक साधारण उपकरण के साथ जिसमें एक चुंबक एक तांबे की डिस्क और तार था वो विद्युत प्रवाह बनाने में सफल हुआ इसका मतलब था कि लोग अब उस जादुई शक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार पैदा कर सकते हैं उन्होंने जो उपकरण बनाया वो डायनेमो था इसी से विद्युत जनरेटर की शुरुआत हुई जिनका आधुनिक दुनिया में बिजली और प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है तो बच्चों ये था आज का बाल चौपाल जिसे सुना रहा था मैं यानी आपका साथी कौशल अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी जहां हम जानेंगे और भी नए आविष्कारों के बारे में ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते है तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसी जुड़ने के लिए नौ छः अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख कर दीजिए फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक कीजिए अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सहकार बच्चों मिलते हैं अगले किस्त में तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा बाय